हो या किसी भी प्रकार की कोई भी मानता है संसार में प्राप्त कर ले व्यक्ति अपने आप को एब्सल्यूट नहीं कह सकता निरपेक्ष नहीं कह सकता तो सदा वो सदा सापेक्ष रहेगा ये हो सकता है कि उससे कुछ लोग जो से थोड़े कमजोर हों कम ज्ञानवान हों, कम धनवान हों, हो, कुछ उससे अधिक धनवान हो इस प्रकार सा अधिक शक्तिशाली हो ये सब सापेक्षता तो दुनिया में होगी ही होगी तो मैं बड़ा गौरवान व्यक्त हूं और सम्मान नहीं बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो मेरे समान सम्माननीय व्यक्ति कोई नहीं तब तो झूठ बात उससे ज्यादा सम्मान नहीं मिल जाएंगे इसलिए जगत जैसा है उसको वैसा नहीं अगर कोई व्यक्ति सतसता मूर्खता है मूर्खता के कारण व्यक्ति अपने आप को निरपेक्ष हो देगा सापेक्षता है यहाँ पर सदा उसको स्वीकार करनी पड़ेगी भौतिक दृष्टि से लेकिन निरपेक्षता कोई नहीं ऐसा नहीं है विद्या व्यक्ति को निपेक्ष बना देती है वो जब व्यक्ति अपने शरीर प्राण मन बुद्धि इत्याग से इन सब से जो ये जगत सापेक्ष शरीर प्राण मन बुद्धि वासनाएं यहां तक ये यह सब में सापेक्षता है तारतम्य है स्थूल सूक्ष्म में है उत्पन्न और मध्यम और निकष्ट है ये सब तारतम्य इसमें तारतम्य कहलाता है यह रिलेटिविटी इसमें है लेकिन जब इसको पार करके आत्मा परमात्मा पहुंचते हैं तो वो निरपेक्षता है जो व्यक्ति परमात्मा की सत्ता का आरम्भ करता वो है वो निरपेक्ष है एब्सोल्यूट है उससे महान कुछ भी नहीं है उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है लेकिन परमात्मा को जाना नहीं उसको पाया नहीं और सब स्वरूप जो परमात्मा है उसको न जान करके मिथ्या जगत में मिथ्या शरीर आदि का अभिमान रखने वाले व्यक्ति सुधा कहा जाए कि उनके बुद्धि का जवाला निकल गया है वो कुछ जानते नहीं समझते नहीं यही कहा जा सकता और कुछ सत्य तो नहीं उसमें है झूठी बात है चारहीन देखते ही अहंकार करेंगे अपने शरीर प्राण या भौतिक शक्ति समृद्धि इत्यादि का नहीं तो उसमें सब खोखली बातें हैं पुस्तक तो नहीं तो इसलिए अब रावण जो है इनमें से जितने भी रावण हैं उन सबको अस्वीकार करके अपना निराला कहता मैं तो निराला रावण हूँ ये सब रावण में नहीं हूँ कौन हुं? कहता सुन सट सोई रावण बल हरि गिरे जान जासु लीला जासुज सुराई जा सुसुरई तूझ सुमन चढ़ाई फिर सरोजन जकरण उतारी अमित भारत पुरारी विक्रम जान दिगपालाऊ जिनके साला उला जान दिग्गज उर कठिनाई आई ई जिनके दसन करालू लागत मूल के बटूटे जासु चलतरणी चलत मत गजुतरणी वण जग विदित प्रतापी सुन श्रवणीक प्रलापी श्री रावण का लघु कहसी नर करखान रे कति बर बर खरब खल अब जाना तब ज्ञान सि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भलो भाई सब संतन की जय अभी रावण की तीनों दशाएं जो पिछली अंगद में कहीं हुई लेकिन रावण भटलाता है उनकी चर्चा नहीं करता न सुना ये नहीं ही कहता वो सत्य है ना गलत है ये कुछ नहीं कहता अंगद जानता है अब सभा कम से कम अंगद जानता हो तो जानता रहे की रावण बाल के बगल में दबा रहा लेकिन सभासद तो नहीं जाने कि रावण की दशा हुई है इसलिए सभासदों के बीच में वो इनमें से किसी बात को तो स्वीकार नहीं करता वो अपनी दूसरी गठन सुनाता है वो क्या सुनाता है कि सुनो सत सोई रावण बल अरे रावण तो ये रावण तो वो रावण है जो बड़ा ही शक्तिशाली रावण है कैसा शक्तिशाली हरे गिर जान जासो भुज लीला जिसकी भुजाओं में जितनी शक्ति है कि वो शंकर जी का जो पर्वत कैलाश पर्वत वही जानता है वो क्या जानता है कि जान उमापत जामापत जी शंकर जी हैं वो भी रावण के भुजाओं के बल को जानते हैं पूजे तो जी सिर सुमन चढ़ाई जिनकी की पूजा हमने अपने सिर काट काट करके पुष्पों की तरह से चढ़ा दी माने भुजाओं का बल तो कैलाश पर्वत जानता जैसे जिसने उसने अपने भुजाओं से कैलाश पर्वत उठा लिया पर्वत को उठा लिया तो बड़ी विश्व कितने कितनी ताकत है कैलाश पर्वत को कोई नहीं उठा है श्रावण ने उठा लिया इसलिए कैलाश पर्वत जानता है कितनी शक्ति है तो रावण के बुझाव में और थोड़े शंकर जी भी जानते हैं शंकर जी क्या जानते हैं कि रामा बड़ा शक्तिशाली है क्या शक्तिशाली वो अपने सिर काट करके फूल की तरह चढ़ा देता है ऐसा शक्तिशाली है सिर सरोज ने जर उतारी अपने सिर को सरोज की तरह से कमल की तरह से उतार करके जैसे कोई कमल तोड़ ले और भगवान को दे ऐसे अपना सिर तोड़ लिया भगवान को दिया ये कौन कर सत्ता दुनिया में क्योंकि एक रावण है तो जिसने की सत्या लिखा है उतारी पूजे अमित बार त्रिपरहारी शंकर जी को मैंने बहुत बार इस प्रकार से उनकी पूजा की अपने सिरों से चढ़ा चढ़ा से और भुज विस्तर में जा नहीं दिगपाला और हमारे बाहों में कितनी बल है ये दिखपाल भी जानते हैं दीगपालों से हमारा युद्ध हुआ है तो सख जा नहीं जिनके और शाला हमारी भुजाओं का प्रहार उनकी जब छातियों पड़ा दीगपालों के तो वह अभी अपनी उनकी छातियां छाती जो वो उनके अब भी पीड़ा होती है छाती में कहते हैं जहां है दिग्गज उर कठिनाई और दिग्गज दिशाओं में हाथियों भी हैं जो पृथ्वी को साधे हुए हैं उन हाथियों से जाकर के मैंने युद्ध किया जाकर तो जब युद्ध किया तो कैसे युद्ध किया कि अपनी छाती को हाथियों के सामने जाकर के बढ़ा दिया तो उनके जो दांत थे हाथियों के बीरें बड़े बड़े दांत हैं तो वो वैसे तो इतने मजबूत होते हैं जिसके लग जाए छेद कर दें घायल कर दें उसको लेकिन हमारी छाती जाकर के उन दांतों में लगी तो वो दांतों क्या हुआ कि वे मूली की तरह से टूट गए जब जब भेरों जाए मरे आई जिनके दसन कराल न फूटे कहते हैं उड़ लागत तो टूटे जिनके कराल दांत जो है के हाथियों के वे जब हमारी छाती टकरानी तो मूली की तरह से टूट गए हमारे हाथी भी गए इतना शक्तकालीन है जासौ इम धरणी जिसके चलने पर पृथ्वी कैसे हिलती है कहते चढ़ते मत में लघु तरणी जैसे एक छोटी सी नाव के ऊपर हाथी चले तो हाथी उसके ऊपर बैठेगा नाव के ऊपर तो नाव तक नाव तक वो होने लगेगी उसके बल को साध नहीं सगी चढ़ते मत गरी जिम्मे तरणी सोई रावण जग प्रतापी कहते वही रावण जो है संसार में जगत विद्युत प्रतापी ऐसा रावण जो संसार में जो है वो कोई प्रतापी रमण में हूँ सुनी न अली के प्रलापी कहा कि सुनी न श्रवण तुमने कभी ये रावण की ये रावण की ये महिमा तुमने कभी कानों से नहीं है ना कि तुम झूठ झुठ बातें बोलते अलीक मैंने मिठा बातें प्रहलापी मैंने उनकी प्रलाप कर झूठ बातों को प्रहलाद करते कि मैंने वो कोई रावण रहा जो बल्कि यहाँ पाताल में गया और भूसा में बांध दिए गए झूठ बुट बातें हैं ऐसा कुछ बातें नहीं गर्पनाथ तुम्हारी अपनी मन की बातें हैं ऐसा कुछ नहीं बात रावण तो हुआ है जो कि इस प्रकार जिसने कि पर्वत को उठा लिया सर को काट के घूम दिया दीपपालों से भिड़ गया हाथियों से भिड़ गया ऐसे करके जो शक्तिशाली रावण है रावण तो हुआ है वही मैं रावण हूं तो अपने बल का इस प्रकार से रावण वर्णन करता है से ही रावण लघु कहा कहते हो उस रावण को तुम कहते हो कि लघु रावण को तुम कहते हो हुए रावण छोटा है लघु कहा थी <kuh> और नर कर कर बखान रावण को तुम छोटा समझते हो और एक साधारण मनुष्य उसकी तुम जो है बखान करते हो बखान करते हो मैंने उसकी बड़ी श्रेष्ठता बताते हो उसे भगवान बताते हो तुम एक मनुष्य को तुम उल्टी बातें करते हो जो शक्तिशाली होते दुर्बल बता रहे हो और जो दुर्बल हो सुम शक्तिशाली बताते हो अब देखो यहां राम के स्थान में परमात्मा ब्रह्म है वो राम है और रावण जो है वो मोह है मोह ज्यादा शक्तिशाली है कि परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है दोनों एक से एक शक्तिशाली है मोह में तो सारे तीनों लोगों को विजय कर रहा है जितने भी प्राणी जितने सब सम्मोहग्रस्त हैं दुनिया में ऐसा कौन है जो मोह से बचे सम्मोह में पड़े हुए हैं तो मोह कोई कम शक्तिशाली नहीं है लेकिन परमात्मा ये कहो कि परमात्मा के ऊपर भी मोह का आधिपत्य है मोह ने परमात्मा को भी अपने बस में कर रखा है तो बस इतनी बात झूठ है लेकिन मोह यही समझता है कि परमात्मा है कहा। ये ही कहां यही जगत है और मैं हूं ये मोह की धारणा है मान्यता है जब तक व्यक्ति मोह में होगा तब तक तो समझेगा जगत सत्य है शरीर सत्य है शरीर से और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले भोग सत्य हैं और जितने अधिक भोग में प्राप्त कर लेता हूं बस यही जीवन का सत्य है और क्या है ये मोह का उद्घोष है मोह यही बोलता रहता है हृदय में बैठे हुए व्यक्ति लेकिन मोह की उत्पत्ति कैसे होती है संस्कृत में मोह शब्द जब वो हो उसको देखें तो ये पता चलता है कि जो सत्य है उस सत्य को, का तो ज्ञात न होना सत्य आवृत हो जाना और उसके स्थान में जो मिथ्या है वही सत्य लगने लगना जब इतना होता है तब कहलाता है मोह सत्य का ज्ञान न होना मिथ्या ही सत्य दिखाई देने लगा ऐसी विपरीत बुद्धि उत्पन्न हो जाना ही मोह कहलाता है यानी मोह क्या है एक प्रकार की मिथ्या बुद्धि है भ्रम की धारणा है उसी का नाम मोह है जो सब स्वरूप परमात्मा है कि तो ज्ञान ही नहीं वो जैसे है ही नहीं जब तक मोह छाये रहेगा हृदय में तब तक ये इस बात की मोह बुद्धि को स्वीकार ही नहीं करने देगा कि परमात्मा जैसी भी कोई वस्तु तो हो सकती है मोह का इसीलिए रामा जो है राम का नाम ही नहीं देता परमात्मा का नाम ही नहीं देता वो क्यों नहीं लेता इसीलिए नहीं लिया वह मोह ले ही नहीं, नहीं सकता उसका ना मोह उसे स्वीकार ही नहीं कर सकता मोह यदि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लिए तो फिर मोह मोह ही नहीं अब जैसे उदाहरण के रूप में किसी ने रस्सी को सब समझ लिया तो सर्ब की भ्रांति कब तक जब तक ये व्यक्ति सर्प ही दिखाई दे और रस्सी स्वीकार न करे अगर कोई स्वीकार कर ले अरे है तो रस्सी तो जहां उसने रस्सी स्वीकार कर ली तो सर्व की भ्रांति क्या रहेगी रहने का कोई सर्वसवाल है नहीं वो तो जब तक रस्सी को स्वीकार नहीं करता तभी तक सर्व की भ्रांति इसलिए मोह तभी तक मोह है जब तक कि वो मोह परमात्मा को स्वीकार नहीं करता और अपने आप को समझता तो मोह होगा तो मोह में अहंकार भी होगा मोह जिस प्रकार के जैसे रावण बोलता अपने अहंकार की बात तो मोह का स्वभाव है अहंकारी होना वो अपने आप को समझता है कि मैं तो दोबारा शक्तिशाली हूं मेरे ऊपर कोई नहीं है मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं <coughs> अगर कोई जाने परमात्मा सर्वोपरि है सभी जीवों के सभी प्राणियों के सुभाष कर्मों का फल डाता है तो ये मोह में ग्रस्त अहंकारी भी तो कभी नहीं मान सकता <coughs> तो सोना तो अरे हाँ का फल होता है अरे कुछ नहीं होता है बस ऐसे करके बोलेगा इस जीवन में पाप कर्म किए पिछले जीवन में पाप कर्म किए इस कारण से इस जीवन में दुर्बुद्ध हुई और दुर्दशा हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि जैसे पाप कर्म के उसका फल वो ईश्वर दे रहा है उसके कारण भोगना पड़ रहा है अरे एक आज झूठी बात किसने परमात्मा को देखा कौन फल देता है? है ऐसे करके बोलेगा क्यों उसका मोह इसी प्रकार से बुलवाएगा उसके भी ये मोह की प्रवृत्ति है वो दिवस कर देगा उस व्यक्ति को इस प्रकार से बोलने के लिए कहां कर्म का फल देने वाला कोई दूसरा है तो देखो मोह मोह के साथ अहंकार और अज्ञान ये सब उसका परिवार है सर वो सब एक ही प्रकार का रावण है तो रावण उसी का मोह का प्रतीक है उसके साथ अज्ञान है उसी के साथ अहंकार भी है और वो अपने बल के सामने और कुछ गिनता नहीं परमात्मा को कुछ नहीं मानता उसको ये व्यक्ति का स्वभाव है अगर किसी अंकारी व्यक्ति को कहे अरे या साहब मेरे समान कोई क्या हो मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तुम चैलेंज स्वीकार करते हो तो एक तुम्हारे सामने चैलेंज है कि देखो इतना साफ़ कहते हैं कि ऋषि मुनि हो गए उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लिए तो महा चैलेंज तुम्हें स्वीकार करना तुम्हारे सामने भी चैलेंज ये कोई नई बात नहीं कहते अगर जाने कितने हजारों लाखों व्यक्तियों ने परमात्मा तक तो पहुंच गए हैं उसको पहचाना है जाना है अपने हृदय में उसको देखा है अगर चलिए स्वीकार करते तो आओ सामने करो तो स्वीकार इसे तो उसका उत्तर क्या है परमात्मा है ही कहां जो हम उसको पता लगा कहा ऐसे बोलेंगे चैलेंज स्वीकार कर सकते तो यही रावण की व्यवस्था इसी प्रकार रावण की समस्या है अब देखो बिल्कुल उस लगता हो ऐसा रावण उसको तुम छोटा कहते हो और लड़ कर और एक मनुष्य उसकी तुम बखान करते हो उसे परमात्मा बोलते हो उस करते रे कपी बरबर खरबखल कहते तो एक कपी तुम तो बानर हो और बरबर हो धनी तो जंगली हो तुम तो तुम्हें कोई सभ्यता तुम्हें बात करने की तमीज नहीं इसलिए बरबर हो खर्व हो खे निकृष हो बिल्कुल किसी काम के नहीं निपच्छ हो तो तुम खलवन दुष्ट हो अब जाना तब ज्ञान अब मेरी समझ में आ गया कि तुमको कुछ समझ समझ कुछ नहीं अब देखो अब ये तो समस्या जो राम के और रंगत के सामने समस्या है वो समस्या तो सारे संसार में एक पक्ष आध्यात्मिक पुरुष का है और दूसरा एक भौतिकवादी प्राकृतिक पुरुष का है ये दोनों का विरोध इस प्रकार से जो दिखाई देता है वो तो सामने सर्वत्र ही आध्यात्मिक पुरुष की बात जो है वो संसारी व्यक्ति को समझ में नहीं आती संसारी व्यक्ति अपना जितना जानता है उतनी कांका भी सुनता रहता है लेकिन ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक पुरुष को जो भौतिकवादी लोग व्यक्ति जितना जानते वो पता नहीं है ऐसा नहीं है संसार में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिन विचारों को भौतिक शक्ति नहीं है भौतिक सुख प्राप्त नहीं है धन सम्पत्ति परिवार प्राप्त नहीं है बिचारे क्या करें वो तो राम राम जपेंगे हाँ। वो लोग इस प्रकार बोलते बिचारे राम राम जपेंगे उनके पास साधन क्या है वो तो भगवान का नाम लेंगे लेकिन समझते हैं एक बार ऐसे करके बात हुई कि अपने चिन्नई में एक सज्जन थे तो वो जब रिटायर हुए अपने काम से तो उसके बाद जब वो जब तक वो सर्विस वगैरह में थे तो भी यहाँ मकान पर नहीं था और कहीं वो आध्यात्मिक और मिशन के कार्यों में किसी को संबंध होना था हाँ ही नहीं वे अपने नया भौतिक जीवन अपने नौकरी करना पैसा इकट्ठा करना मकान बनवाना लड़कों को पढ़ाना और कोई राम नाम का कोई मतलब नहीं कोई पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं सारे जीवन इसी प्रकार का जीवन जिये लेकिन रिटायरमेंट जब तक हुआ तब तक कहीं उनको जो है चिन्मिशन का पता लग गया कहां उनका पराग जागृत हो गया मिशन में आ गए प्रवचन सुनने लगे स्वामी जी की पुस्तकें ले लेकर के पढ़ने लगे तो उनका पुत्र जो है वो हो बड़ा होकर उसके कालीबाबा सब हो गए थे और अफ्रीका में एक स्थान पर वो निरूबी में वो रहता था तो वहां के एक बार जब आया कानपुर में तो उसने देखा कि उसके पिताजी जो है वो गीता पढ़ते हैं है? तो जब देखा तो उस पुत्र को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पिताजी को क्या हो गया बिचारे अब जो है गीता क्यों तो पढ़ते हैं है? उन्होंने कहा कि पिताजी क्या हो गया आपको क्या कमी है जो आप जो है चिन्हय दौड़े फिरते हो गीता पीता पढ़ते हो क्या कमी आपको यह कमी की कोई बात थोड़ी है पिता ने कहा कमी अभी कुछ नहीं है अध्यात्म विद्या को हमें पता लगा कि अध्यात्म विद्या भौतिक जीवन से भी श्रेष्ठ है तो थोड़ा इसीलिए अब सीखना चाहिए आयु भी हमारी आ गई है अब हम समझते हैं कि इसका अध्ययन करना चाहिए आत्मा परमात्मा क्या ऐसे जानना चाहिए अरे पुत्र कहे कि देखो आपको पैसा भी है पेंशन भी मिलती है मकान भी है लड़के बच्चे भी हैं हम सब लोग हैं कोई कमी आपके पैसे की कमी हो तो हमें बताइए हम भी आपको दे देंगे और कर देंगे आपको क्या तकलीफ है माने उसका एक पुत्र का कहना यह तात्पर्य था ये कि जिनको की भौतिक सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, वही हैं वही बिचारे राम राम जबते हैं ये धारणा समाज में है सर्वत्र प्रकार तो उसको शास्त्री कहते हैं कि दरअसल ये मूर्खता की बातें हैं, वो लोग समझते नहीं है वास्तव में जो, जो अपने जितने भी प्राण इत्यादि को देखो जो बड़े बड़े राजा हो गए वे सब राजा लोगों ने अपना राज्य सुख भोग करके राजा होकर के और राज्य सुख भोग करने के बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया जैसे रामायण में ही मन शत्रुता की कथा आती है उन्होंने अंत में ये हुआ कि देखो सारा जीवन राज्य कार्य करते हुए भौतिक सुख सुख बीचते चला गया और परमात्मा से कभी चिंतन नहीं किया उसे प्राप्त करने का विचार कभी नहीं किया और ऐसा समझकर कि उन्होंने राज्य छोड़ दिया और में चले गए तो अगर परमात्मा कोई निकट वस्तु होता छोटी चीज होती जो लोग बहुत धन इश्त्या संपत्ति प्राप्त है तो एक परमात्मा में खरीद लाते उसका ऐसे तो अपने अगर है तो लाभ हम खरीद लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है धन सम्पत्त से खरीदा जाने वाला नहीं है परमात्मा तो इन सबसे भौतिक सुख समृद्धि त्याग जो कुछ भी है उससे भी महान और परे है जब तक इन सबका त्याग करता है तब तो परमात्मा को प्राप्त करता है इनको बिना त्याग किए उसकी प्राप्ति नहीं होती <coughs> एक बात यह है कि निर्धन से धनी होना ठीक है बिल्कुल निर्धन जीवन जीवन जिये और दृद्रता का जीवन जिये तो नहीं दरिद्रता दुख जगमाएं ये बात ठीक है <coughs> लेकिन उससे धनी हो गया व्यक्ति अच्छा है लेकिन धनी होना सर्वोपरि जीवन की बात नहीं धन प्राप्त हो जाए सारी सुख सुविधा के साधन प्राप्त हो जाए तो ये समझ लेगा सब कुछ कर लिया तो बस अब ये गलती है ये बात अब उसके बाद जो है व्यक्ति उस व्यक्ति है जो धन संपत्ति वैभव सब प्राप्त होने के बाद जिसमें इतनी सामर्थ्य आ जाए तो उनको सबको त्याग दे और उनसे भी स्वतंत्र हो जाए स्वतंत्रता की बात भी कभी कभी करते हैं कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति क्यों खराब है क्योंकि विचार अपराधीन होता है दूसरे लोग खिलाते हैं तब खाता है दूसरे कपड़े देते हैं तब कपड़ा पाता है निर्धन व्यक्ति पराधहीन है जिसके पास धन होगा स्वतंत्र है वो अपना खाएगा अपना पहनेगा मारे स्वतंत्र है लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं है जब विचार करो तो पता लगता है तो वो व्यक्ति भी पराधहीन है उसका सुख तभी है जब जब तक धन है तब तक वो अपने आप को सुखी मान ले जब तक विषय भोग प्राप्त है तब तक अपने आप को सुखी मान ले जब तक शरीर में इंद्रियों में शक्ति है तब तक अपने आप को सुख मान ले लेकिन ये सब सबके सब शारीरिक शक्ति भी नष्ट होने वाली है इंद्रियों की शक्ति भी नष्ट होने वाली है धन सम्पत्ति भी नाशमान है और इनके ऊपर आश्रित रहकर के जो सुख प्राप्त करता है उसका भी जीवन पराकृतिकी है घनी व्यक्ति हो चाहे विषय भोगी सं व्यक्ति हों वो स्वतंत्र नहीं है वह है स्वतंत्रता तो तब है जब इनको भी त्याग करने को व्यक्ति चाह कर सके धन सम्पत्ति वैभव त्याग सबको त्याग करके इनसे ऊपर उठ करके व्यक्ति सिर्फ अपने आत्मभाव में स्थित हो और संसार की किसी वस्तु पर निर्भर न हो परमात्मा तो तादात्म रखे उसी को प्राप्त करे और जो आनंद स्वरूप परमात्मा उस आनंद की प्राप्ति करे व्यक्ति की महानता तो जाकर के वहां है उस स्थिति को प्राप्त किए व्यक्ति अपने आप को मान समझने लगे अपने आप को धन्य समझने लगे तो ये व्यक्ति के अज्ञानता है उसे पता ही नहीं है ब्राह्मण भी इसी प्रकार से जो हुआ अपने आप को धन्य मानता है और भगवान राम को समझता वो क्या कुछ नहीं है उसे एक मनुष्य मात्र है अब इस बात को लेकर के संगत को एक बहुत सुंदर बात मिल गई कि वो जो कह दिया ब्राह्मण चांदा जो कहा तू और नर कर खान तब आगे जो प्रसंग है वो आज इसीलिए नहीं लेते कि आगे जो बहुत सुंदर बात करती है इसमें जिसमें कि ये बताते हैं कि अंगद अध्यात्म विद्या की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं अरे ये तुम तो भगवान राम को समझते हो छोटा और तुम अपने आप को बड़ा महान समझते हो तो भगवान की महिमा राम क्या है और अध्यात्म विद्या क्या है आध्यात्मिक जीवन की महिमा क्या है यह सब जो है आगे अंगद बताते हैं उसे कल न्य स्पृहारगुपते हृदय सुमीए सत्यं बनखिला भक्ति प्रयत्श रगुपुं निरभराम का दोषरित कुमान संच।